रुद्र संहिता वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए जब मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें पूर्वोक्त विधि से उपवास करें फिर धातु की मुंगे की श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्तिभाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्गा जलों से पूजन करना चाहिए यह दुर्गा जड़ रहित बारह अंगुल लंबी और तीन गाँटों वाली होनी चाहिए ऐसी एक सौ एक अथवा इक्कीस दुर्बा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तमन करके उसके आगे प्रणिपात होकरे जो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल का पूजन करें तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न का भोजन कराए उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाए फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें इस प्रकार करने से वह शुभ व्रत पूर्ण होता है बेटा यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रति मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करें इसमें मेरे आज्ञानुसार बारह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टजल कमल बनाए फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें पुनः मूर्ति के सामने दो स्त्रियों और दो बालकों को बिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं रात में जागरण करे प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे मनुष्यों को सिंदूर चंदन चावल केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश स्वर का पूजन करना चाहिए यो जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी सभी वर्ण के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है अथा जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए